पूर्णमद पूर्णमे पूरा पूर्णमदे पूर्णश पूर्णाय पूर्वेवा वशिष्य ओ अष्टादश अध्याय पचासवें श्लोक के ऊपर कुछ विचार चल रहा है श्लोक का सिद्धि में प्राप्त हुए था ब्रह्म तथा प्रोतिबोध हमें समाज से दाइव क्रांति निष्ठा ज्ञान शक्ति या परा तो स्थिति यह है यतः प्रवृत्तिर भूताराम ये नर्वतम तथम स्वकर्मा तम भर्ज सिद्धि में निर्माण सिद्धि शब्द पहले का आया वह सिद्धि का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान होगा अंतकरण की शुद्धि वह सिद्धि शब्द का अर्थ है कुर्सित कुर्सी इधर लगा तो अपने अपने कर्मों के द्वारा वर्णाश्रम विशेष कर्म के द्वारा अंतर्ण की शुद्धि पैर के लिए नहीं है कोई है। वो उधर है वोटर तो बर्वाश्रम विहित जो कर्म है उसके उस कर्म के द्वारा अंतकर्ण की शुद्धि बताई यथा प्रवृत्ति भूता और प्रतम स्वकर्मा तम अभ्य अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके शुद्धि मानवा अंतकरण की शुद्धि प्राप्त तो करता है तो अंतकरण शुद्ध होने पर क्या होता है तो समाशय से नहीं वो कौन ते नि ज्ञान से सिद्धिम प्राप्त हुए इत्यादि उसकी सिद्धि होने के पश्चात नष्कर्म भाव हाँ में जाता है वो कर्मा भाव में पहुंच जाता है अंतकर्ण शुद्ध होने तो पर कर्म नहीं करेगा विश्वास वैराग्य हो जाता है कर्माभाव पूर्व सिद्धि उसके पश्चात जो कर्माभाव करके बैठा हुआ व्यक्ति है पहले कर्म किया कर्म के द्वारा अंतकर्ण की शुद्धि हो गई अंतकर्ण की शुद्धि होने पर कर्माभाव विश्वशीरक्त हो गया कर्म त्यागेगा चाहे ज्ञानपूर्वक हो कर्म त्याग तो प्रकार है या तो ज्ञानपूर्वक आत्मज्ञान हो चुका है कर्म की आवश्यकता नहीं या तो आत्मज्ञान के लिए जो विविधी संन्यास बोलते हैं एक विद्वत्त संन्यास है ज्ञान के बाद कर्म त्याग और विन्यास यदि है तो ज्ञान के लिए कर्म त्याग कर्म का त्याग करके फिर वेदांत तो सर्व मनन आदि में लगेगा तो दो प्रकार के कर्म त्याग हो जाता है तो कर्म त्याग करने के बाद क्या होगा सिद्धिम में प्राप्त हुए था वो त्याग रूपी सिद्धि प्राप्त करेगी उसने ज्ञान प्राप्त हो गया उसको उसके बाद जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है सिद्धि प्राप्त के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद में ब्रह्म प्राप्ति यानी अहम ब्रह्माष्मी भावना में जाना यथा प्राप्त आप तथा मेरे बोधा कहा जिस प्रकार प्राप्त करता है ब्रह्म को ज्ञान होने पर वो मेरे से समझो जानो कहा संक्षेप से कहूंगा बोला समास है इन्हें वो निष्ठा ज्ञान ज्ञान की परम काष्ठा है ब्रह्म प्राप्ति है ज्ञान का परम फल क्या है ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान की परम निष्ठा परम काष्ठा परम स्थिति उसको कहूंगा उसको बताऊंगा आगे ये कहना चाहते हैं तो यह संका आई थी महाराज ज्ञान होता है कुर्वादी की शंका विषयाकार होता है ज्ञान किसी न किसी विषय को आलम करके ज्ञान होता है निरपक्षय ज्ञान होता नहीं है विषय का आकार वाला होता है ज्ञान और आत्मा कैसा है न विषय ना आप ही आकारवान आत्मा आपका विषय भी नहीं होता ज्ञान का विषय बनता नहीं और आकार वाला भी नहीं आत्मा माने ज्ञान का विषय बनता है वस्तु बनेगा उसको माने ज्ञान घेर लेता है तो साकार वस्तु का होता है और विषय विषय के सहित तो होता है ज्ञान आत्मा विषय भी नहीं है आकार भी नहीं है तो कैसे ज्ञान होगा आत्मा का ज्ञान ये प्रश्न है तो कहते हैं भाई मारे सविशेष को लेकर एक उत्तर देते पहले एक बार सिद्धांत बोलते हैं नानू अरे भाई कहा हुआ है आदित्य वर्ण कहा हुआ है आदित्य वर्ण तमसा परस्ताद आदि आता है तो मारे आदित्य के समान वर्ण है प्रकाश है तो क्यों वहां विषय नहीं आत्मा आकार क्यों नहीं आकार है आदित्य वर्ण कहा हुआ है मारे सविशेष को लेकर सिद्धांत बोल रहे हैं सविशेष में यह होता आदित्य वर्ण आदि कहा जाता है निर्विशेष को तो और भाव रूप प्रकाश रूप का हुआ आत्मा को तो आकार बता दिया है तो, स्वयं ज्योति एका होगा है स्वयं प्रकाश ज्योति वाला प्रकाश तो माने विषय तो है ना आकार एक इनका आकार है आत्मा का एक है मानी सविशेष में तो आ जाता हो तो ये आकारवत तुम आत्मा को सुने सिद्धांत इस प्रकार आकार वहां सुनाई पड़ता है आत्मा इन सूर्य के द्वारा सिद्धार्थ ने कहा तो बोलता ना बात नहीं अरे बाबा जो नीति नीति के द्वारा सबका निषेध किया दिया गया कुछ नहीं बचा उस स्थिति को अभाव रूप में, में जाता, सुनने में जा सकता है उस स्थिति में बोला गया यह वाक्य कौन आदित्य बलराज वाक्य उसका तात्पर्य उधर है नहीं यह वास्तव में आत्मा में बर है आकार है कहानी में तात्पर्य नहीं हैत् सबका जब निषेध कर दिया जाता है नीति नीति के द्वारा द्वारा तो कुछ नहीं बज रहा है तो कुछ नहीं क्या हुँ? अभाव है तमो रूप है अभाव रूप है ऐसा सिद्ध हो सकता है रूप हो उस स्थिति में कहा नहीं नहीं आदि तो बर्णादी है ये कहा हुआ है उसका तात्पर्य बर्ण का धर्म में नहीं है आकार का धर्म में नहीं है तमो की निवृत्ति के लिए है ये पूर्वाजी ने कहा न कहा पूर्वाजी बोल रहा है तमो रूपत्व तमो रूपत्व कमोरूप तो की प्राप्ति हो रही थी आत्मा में सबका निषेध करने पर नेति नती वाक्य के द्वारा तो उसके प्रतिषेध के लिए वाक्य है कौन आदित्य बहुत आदि वाक्य तेसाम वाक्य पूर्वोक्त के वाक्य थे ना आदित्य भगव बाहर उपास ज्योति आदि वाक्य इसको चरितार्थ था, था। पूर्व ने कहा द्रव्य गुणादि आकार प्रतिषेध द्रव्य आदि सात पदार्थ माने जाते हैं छह का निषेध कर दिया आत्मा द्रव्य है नहीं गुण है नहीं सामान्य है नहीं विशेष है नहीं संवाय है नहीं जब निषेध हो गए तो अभाव रूप प्राप्त हो गया यही है एक और बात बोलता है द्रव्य गुण आदि आकार प्रति द्रव्य आकार गुणाकार इत्यादि का निषेध कर लेता आत्मा नवो रूपये प्राप्त है आत्मा तो अभाव रूप प्राप्त हो गया जो तो द्रव्य आदि छह पदार्थ है नया पत्थर उसका निषेध कर सप्तम पदार्थ अभाव अभाव रूप प्राप्त हो गया द्रव्य भी नहीं आत्मा गुण भी नहीं कर्म भी नहीं सामान्य भी नहीं सम्वा में विशेष भी नहीं अब अभाव प्राप्त हो गया प्राप्त तत्प सीधा है उसके निषेध करने वाले वाक्य है कौन आदित्य वरण वित्तीय आदि वाक्य जो आदित्य वर्ण आदि वाक्य इसके लिए है अरूपमित विशेषत्व रूप में विशेष रूप से आकार का निषेध किया है अरूपम करके रूप का कर विशेष रूप से निषेध किया है सुर्ति में और रूपों में आता है आत्मा के बारे में क्या आता है रूप का निषेध है विशेष रूप से आकार का निषेध है ये पुरवाजी बोल रहा है और अभिषेक दूसरी बात आत्मा किसी का विषय बनता भी नहीं अनात्म पदार्थ ज्ञान का विषय होगा आत्मा ज्ञान का विषय बनेगा नहीं क्यों रूप के बारे में निषेध किया सुर्तिदय न संदृश्य तिषति रूपमश्य न चक्षुषा पश्यति कश्चलम शताश्रूपण से विनिश्चित किया जाते हैं इसके रूप हमारे दृष्टिकोण में नहीं आ जाता इस आत्मा का रूप अश्वरूपम संदृशे न तिष्ट हमारे अंतकरण में भाषा ने इसका रूप आकार न चक्षुषा पश्यती कस्त कशन एनम कश्चन चक्षुषा न कोई भी व्यक्ति आंख से देखने इतना इस आत्मा को ऐसा कहा हुआ है रूप का निषेध किया है में। और असब्द तो अशबर्शम के माध्यम से कहा यह आत्मा है ना विधि मुख्य नहीं कहा विशेष रूप से शब्द है आत्मा बोले नहीं स्पर्श है नहीं गंध है नहीं इत्यादि ने अर्थ आता है आत्मा निर्विशेष आत्मा के निरूपण के समय में ऐसे शब्द आते हैं माने तथ्य तथ से व्यावृत्ति करना जो कहा गया वो नहीं कहना वाणी का जितने विषय बनते हैं उसका निषेध कर देना इस रूप से उसका निरूपण होता है इत्यादि इत्यादि सत्य के द्वारा रूप का विशेष निषेध किया है विषय का निषेध किया आत्मा विषय भी नहीं और आकार भी नहीं और ज्ञान विषय का ज्ञान होता है और आकार वाले का ज्ञान होता है ज्ञान ऐसा है तो आत्मज्ञान कैसे होगा यह तो पूर्वादी का प्रश्न यही है कि आत्मा विषय भी नहीं है आकार भी नहीं है तो आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोलते हैं कैसे होगा तो आत्मज्ञान तस्माद आत्मा का आरंभ ज्ञान होते अनुपन्न क्या सिद्ध हुआ आत्मा के आकार वाला ज्ञान होता यह सिद्ध नहीं हो सकता आत्मा का आकार ही नहीं है कैसे ज्ञान आत्माकार हो पूर्वाधि ने कहा फिर और बोलता है जब आत्माकार ज्ञान नहीं हो सकता तो कथम ती तब आत्मनो ज्ञान फिर आत्मा का ज्ञान कैसे हो पूर्वादि बोल रहा है भाष्य पूर्वाधिक है आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है ज्ञान कैसे होगा यह पूर्वाले ने कहना है तो सिद्धांत उत्तर लेने वाले पूर्व पक्षवासी और है सर्वमिक यद विषय ज्ञानम तद आकार होते जो जिस जो ज्ञान जिसको विषय करेगा वो ज्ञान उसी का आकार से आकार वाला होता है सर्वम भी ज्ञानम जितने भी ज्ञान हैं यद विषय जो विषय होगा जिस ज्ञान का घट विषय होगा घटाकार ज्ञान होगा पट विषय होगा पटाकार ज्ञान होगा सर्वम भी यद ज्ञानम् ज्ञानम सत्य सब, सब जो ज्ञान है सर्वम ज्ञानम जितने भी ज्ञान होते हैं ना यद कि माने जिसका विषय जो होगा जिस ज्ञान का विषय जो होगा तद तत तदाकार तत्व ज्ञान हम तदाकार तो वही विषय का आकार वाला ज्ञान होता है नियम यही है और आत्मा का आकार है ही नहीं तो कैसे आत्माकार ज्ञान कैसे बनेगा ये प्रश्न है पुरुवार निराकार से आत्मा यदि उत्तम मां आत्मा को निराकार कहा हुआ है तो फिर ज्ञान का विषय कैसे बनेगा आत्मा नियम तो यही है यदि विषय ज्ञान जिसको विषय करेगा ज्ञान वो ज्ञान उसी आकार का होता है घट को विषय करेगा तो घटाकार होता है पट को विषय करेगा पटाकार करे कर होता है आत्मा है निरा निराकार कहा हुआ आत्मा को इसलिए ज्ञान होना संभव नहीं आत्मा का फिर आत्मज्ञान आत्मज्ञान कैसे बोलते हैं ये कृष्ण है ज्ञानारनोष से उभय और निराकार होते अगर नहीं दोनों को निराकार मानेंगे सिद्धांत कहेंगे कि भाई ऐसा मानो ज्ञान भी निराकार है आत्मा भी निराकार है तो निराकार का निराकार रूप से ज्ञान होगा ये मान लो कहते नहीं नहीं हो सकता ऐसा ज्ञान मनोष से उभय और निराकार होते दोनों के दोनों निराकार हो जाए कौन ज्ञान निराकार आत्मा भी निराकार हो पहले तो आत्मा को साकार ज्ञान को निराकार लेकर के चलते चल रहा था ज्ञान को साकार आत्मा को निराकार लेकर अब दोनों तब ये दी मान निराकार हो कथम तदभावना तदभावना निष्ठा थी फिर ज्ञान की जो भावना की निष्ठा कैसी होगी हम में की धारा कैसे चल पाएगी ज्ञान की धारा कैसे हो पाएगी दोनों निराकार होने पर स्थिति आ गई तब तो सिद्धांत मैंने आत्मज्ञान होना संभव नहीं है तब तो सिद्धांत करना अरे बाबा आत्मज्ञान तो सबको है सीता दे बोलते हैं सबको आत्मज्ञान है यहां तक लोकायुक्त तक को भी आत्मज्ञान है देह देह को आत्मा मारकर बैठे है। क्या है यही आत्मा चार बात भी मानता है आत्मा को हाँ। सबको क्यों आत्मा के परंपरा से देह तक आभास आया हुआ है उस आब, आत्मा के आवास को लेकर देह को आत्मा मार के बैठा हुआ है कैसे आवास आता है आत्मा का पहले कहा उसके आवास पड़ता है फिर दूसरा कहां तीसरा कहा, कहा चौथा कहां ये सब प्रक्रिया बता रहे हैं विषय तक देह तक आत्मा का आभास पहुंच जाता है पहुंचा हुआ तभी तो आत्मा बोल रहे हैं इसको यदि आत्मा का आवास न हो तो कैसे आत्मा बोलेंगे फटिक को लाल कब बोलते हैं रक्त कब बोलते हैं जब पुष्प का आवास हो वहां पुष्प तो वहा हो पुष्प का आवास छाया प्रतिबिंब जब आता हो आता हो तब उसको रक्त बोलते हैं किसको बोलते हैं रक्त पुष्प का यदि आवास स्फटिक में पड़ जाए उस स्थिति में उसको रक्त बोलने लग जाते हैं ठीक इस प्रकार देह तक आत्मशब्द से बोला जा रहा है तो आत्मज्ञान तो सबको है आत्मज्ञान के लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं है जो अनात्मा में आत्मा करके माना उसको हटाने में तात्पर्य होता है सब जो तो देहादी को आत्मा माना हुआ है उसको हटा तो। कहना चाह रहे हैं सिद्धार्थ नाना करके बोलते हैं देखो एक प्रसंग यह है अत्यंत निर्बलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व पत्र आत्मा आत्मा अत्यंत निर्बल है रहित है और अत्यंत स्वच्छ है और अत्यंत सूक्ष्म भी है ये तीन होते आत्मा में तीन होती है तुथियार निर्बलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व बुद्धिस्त और बुद्धि की तरफ देखते हैं हम बुद्धि भी उसी प्रकार है बुद्धिस्त आत्मा समान आत्मा के समान है बुद्धि भी कैसे नैर्मल्य आदि उपवते नैर्बल्य तो उसमें भी है निर्बलता है बुद्धि में भी जड़ पदार्थों की बुद्धि निर्बल है और स्वच्छ भी है और सूक्ष्म भी है आत्म चैतन्यकार आभाषि बुद्धि में आत्मा के चैतन्य के आकार के आवास आ जाता है क्या आ जाता है आत्मा के चैतन्य का आकार के आवास किसका चैतन्यकार के आवास अरे प्रतिबिंब आ जाता है आत्मा तो नहीं आएगा आत्मा के प्रतिबिंब जैसे स्फटिक में रक्त पुष्प का प्रतिबिंब आता है उसका रूप का प्रतिबिंब आता है जैसे आकार उसका होगा वैसे आकार दिखेगा ठीक इस प्रकार आत्म चैतन्य आकार आभास तो बुद्धि में आत्मचैतन्य के आकार के आभास की प्राप्ति हो जाती है सिद्धि हो जाती है बुद्धि पकड़ लेती है उसको आभाष को जैसे स्फटिक ने पुष्प के आभास को पकड़ा हुआ है पुष्प को नहीं पकड़ा उसके रंग पकड़ा है ना आभास कलर पकड़ा हुआ है ठीक से प्रकाश बुद्धिया मन और बुद्धि में आने के बाद में बुद्धि का आवास मन में होता है किसको होता है मन में आ जाता है और तदा मन उस मन का आवास इंद्रिया इंद्रियों में आ जाता है मन के आवास इंद्रियो में आया इंद्रिय चैतन्य होने लग गई हमारे आत्मा का आवास बुद्धि बुद्धि में चैतन्य बुद्ध का आकार आ गया उस आने के बाद में मन में बुद्धि का संबंध होने से मन में चैतन्यकार आ गया चैतन्य भाष आ गया और मन का इंद्रियों के साथ संबंध होने से इंद्रियों में चैतन्य चैतन्यभाष आ गया अब इंद्रिया भाषा से हो कहते हैं अब इंद्रिय का आवास है शरीर में संबंध है इंद्रियों का संबंध शरीर थोड़े शरीर में इसलिए और विषय तक आ गया आत्मा का आभाष उस माध्यम से देगा तो लौकिक लौकिक जन है तारवा कादि होते हैं माना अत्यंत भौतिक वाद जो होते हैं देह को आत्मा मान बैठते यही है जो कुछ है मानते हैं लौकिक है देह मात्रे मात्र आत्मदृष्टि क्रियते लौकिकों देह मात्र में शरीर मात्र में आत्मदृष्टि की जाती है जो आत्मा का आवास पहुंचा हुआ है इसलिए इसको आत्मा मान बैठे किसको देह को शरीर को शरीर को ही आत्माभा मान बैठे है ये कहा हुआ है क्रियाते किया जाता है इनसे कहा ठीक से देखें से देखते हैं आकारवत्तुम आत्मा न श्रुति सिद्धम सिद्धांत संकट पूर्वादि ने शंका उठाई थी ज्ञान उठा विषयाकार होता है विषय का आकार को लेकर के ज्ञान होता है और आत्मा न विषय है न आकार है तो आत्मज्ञान कैसे होगा यह प्रश्न था सिद्धांत उत्तर देता है अरे आकार है आत्मा के रूप कहा हुआ है आदित्य वर्ण आदि कहा हुआ है ये सिद्धांत यही बोलते हैं सिद्धांत शंका करते हैं पूर्वादि की शंका के ऊपर शंका ननु इत्यादि सिद्धांत कहा आदित्यपरम इत्यादि कहा हुआ है कहा पूर्वादि बोलता है उक्त वाक्य आराम अन्य अर्थ तो दर्शन न पूर्वादि पर जो वाक्य है ना यदि था आदित्य परम पर ज्योति इत्यादि इसका अन्य परक अर्थ है आदित्य वाला आदित्य जैसे आकार वाला आत्मा नहीं कहा तमूप तो प्राप्त हो रहा था जब निषेध कर दे पर अशब्दर समरूप्यम इत्यादि को निषेध करने पर बार पर रूप हो रहा था आत्मा उस है कहा है है नहीं करके कहा पूर्वादी अन्य उसका पूर्वादी पर सिद्धांत जो आदित्य वर्णवादी का खंडन करता है संग्रहवाक्य प्रबंधि कहा संग्रह वाक्य था ना तो अमोरूपत्व प्रतिषेधार्थत्व ऐसा वाक्य नाम कहा ना था वो जो वाक्य आदि इत्यादि वाले वाक्य है अभावरूप का निषेध के लिए वाक्य था वो तो पूर्ववाद ने कहा यह संक्षिप्त था वाक्य उसके आगे व्याख्या है जब जितने वस्तुएं कर है उसका निषेध कर दिया भाव रूप पदार्थ का निषेध करने पर यह है द्रव्य आत्मा है नहीं गुण है नहीं कर्म है नहीं सामान्य है नहीं विशेष है नहीं समवाय है नहीं रूप का निषेध होने पर अभाव रूप को प्राप्त हो रहा था एक बोर्ड एक आपूर्वाद्रव्य द्रव्य गुणादि आकार द्रव्य गुणादि जितने भाव पदार्थ होते हैं निषेध करने पर माने न न, न, न लगा के नए समास लगा के दिखाते आत्मा के स्वरूप के वर्णन में यह आत्मा है तो नहीं ये, नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा बोला जाता है तो भाव रूप पदार्थ का सब निषेध करने के बाद आत्मा नमो रूप प्रत्येक प्राप्त आत्मा तमोरूप प्राप्त अभाव प्राप्त हो गया प्राप्त होने पर तत्पतिषे ने उसके विषेष वाक्य है ये कौन आदित्य बढ़वादी वाक्य प्रदि बोल रहा है आदित्य बड़ो इत्यादि ने कहा ठीक है तस् आकारवत्व आत्मा इस हेतु से भी आत्मा में आकारवान आत्मा आकारवान नहीं है आगे एक और तर्क है क्या है अभिषेक अरूपम करके कहा हुआ है रूप नहीं बोला हुआ है आत्मा के बारे अनूपम माने आकार नहीं नाप रूप बोलते हैं ना रूप माने आकार वाला होता है रूप अरूपम करके निषेध किया है आकार नहीं आत्मा का बोल रहा है भाग्य अरूपम के द्वारा रूप में रूप माने आकार वाले को तो रूप बोलते हैं ना किसको बोलते हैं रूपये विषय है अरूपम इत्यादि तो कहा यदात्मो विषयत्वाभात जिस आत्मा में विषयत्व का अभाव बन सत्मा किसी ज्ञान का विषय बनता नहीं है विषयत्वाभात तद विषय ज्ञान मून संभव आत्मा विषय ज्ञान नहीं हो सकता पहले कहा हुआ है आत्मा विषय नहीं बनता इसलिए आत्मविषय ज्ञान नहीं हो सकता उत्तर तथा उपवाधे थे पूर्वाजी ने कहा था कि विषयकार ज्ञान विषय नापी आत्मा नापी विषय कहा हुआ था तो उसी को अब दोबारा सिद्ध करता है पूर्वाजी अभिषेक पाद बोलता है आत्मा विषय नहीं होता किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता अभिषेक पाद कहा था ठीक है आत्मा नो अभिषित्व श्रोत उदाहरण आत्मा विषय नहीं बनता उसके लिए सूत्र का ही उदाहरण है रूपाने आकार नहीं दिखता हमारे गोचर में इस आत्मा का आकार नहीं जो नाम रूप में रूप लिया जाता है आकार को रूप बोला जाता है वही है यार और कहा संघ से बने सम्यक दर्शन विषयों न भवती संद्र सम्यक दर्शन विषय आत्म रूप में प्रतिष्ठा दिखा रहे ज्ञान के लिए ना सम्यक ज्ञान के लिए आत्मा का आकार नहीं दिखता जो ज्ञान विषय कर सके ऐसा अर्थ है उसका तदेव करुणा गोचरित्र उपाधि उसी को कारण के अब इंद्रियों का विषय नहीं करके दिखाते हैं पहले तो ज्ञान का विषय नहीं कहा न सदृश अतिष्ठी रूप में विषय के द्वारा अब इंद्रियों का विषय नहीं न चक्षुषा पश्यती कश्चर ही नई कहा कोई भी व्यक्ति आख से इसको देख नहीं सकता चक्षु को द्वारा इसको ग्रहण नहीं कर सकता ये कहा हुआ है शब्दादि शून्यवाच आत्मा विषय अनुभवी शब्दादि से रहे आत्मा सुबह शब्द भी नहीं परस्पर में कोई गुण नहीं है इसलिए भी आत्मा विषय नहीं होता ये भी कहा असप्तम स्पर्श रूप मदि कठोर शब्द लागे दिखाया हुआ है पूर्वादि आत्मनोष विषयत्व का आकारत्व भाव है फलित मा आत्मा विषय भी नहीं होता आकार वाहन भी नहीं होता विषय भी नहीं होता आत्मा किसी का विषय भी नहीं बनेगा आकार भी नहीं होने पर क्या निष्पन्न हुआ होता है बताते तस्मात्वादी अपना से पूरा करता है व्याख्या तस्मात आत्माकार ज्ञान यह आत्मा का आकार वाला ज्ञान कहना ठीक नहीं होता सिद्ध नहीं होता फिर वही आगे व्याख्या है उसी की कथम तरह आत्मानुन फिर आत्मा का ज्ञान कैसे हो क्यों सर्वम भी यदिषय ज्ञानम तत्कार बहुत जितने भी ज्ञान होते हैं जो जिस विषय ज्ञान होगा वो ज्ञान उसी आकार से आकारित होता है ये देखा हुआ है और निराकार से आत्मा यदि उत्तम आत्मा निराकार कहा हुआ है तो निराकार विषय ज्ञान कैसे होगा ज्ञान का स्वभाव होता है जिस विषय ज्ञान होगा उस आकार से आकारित होता है आत्मा निराकार तो कैसे ज्ञान होगा ये पूर्वादी ने कहा एक शंका करेगा भाई दोनों को निराकार मान लो ना आत्मा को भी ज्ञान को भी ज्ञानात्मो से वह निराकार तो कथम ये दोनों निराकार मानो कहे तो बोल दोनों निराकार तो उत्तर भावना कैसी होगी ज्ञान भावना कैसे चलेगी ज्ञान की धारा कैसे चलनी है यह पूर्वादी कहेगा तो सिद्धांत ज्ञान से आत्माकार तो एकदेशी की शंका सिद्धांत की ओर से ज्ञान यदि आत्माकार नहीं हो सकता है कि आत्मा विषय न होने से तो सती आत्मज्ञानम यदि विपदेश फिर आत्मज्ञान ये कहना बनेगा नहीं उपदेश होता है ना आत्मज्ञान करके असिद्धि यदि संगत यदि आत्मा विषय नहीं बनेगा तो आत्मज्ञान जो कहा जाता है उसकी सिद्धि नहीं उपायेगी तो आत्मज्ञान मानना पड़ेगा एकदेशी कहे तो पूर्वादी एक शंका किया कथम तरी आत्मा ज्ञानम फिर आत्मज्ञान कैसे तो पूर्वाधिक कहेगा आगे कहा तत्र अनुपत्ति आशंका पूर्वादि बोलता है कि क्या आपत्ति उसमें तो सिद्धांत एकदशी कहा सर्वभी यद विषय ज्ञान तत्वादाकार होती निराकार आत्मा उत्तम कहा सबके सब, सब ज्ञान जीते जिस विषय ज्ञान होगा उसी आकार से आकारित तो होता कहा हुआ है आत्मा निराकार है तो निराकार का आकार है ही नहीं तो कैसे आत्मा का ज्ञान होगा ये पूर्वाजी ने कहा ज्ञानात्मनों से उभर निराकार तो कथम तद्भावना और ज्ञान आत्मा दोनों तो ही निराकार मानेंगे तो फिर ज्ञान की भावना कैसे चलेगी ये यही आगे बोल रहा है आत्मनो विषयत्व राहित्व पूर्व प्रथा आत्मनोपी तद ही विषयत्व ज्ञान से तदाकार से आप तो, को तो, तो, तो, तो ग्याना, ग्याना आत्मा को बोलेगी भाई विषय मान लेंगे आप तो तदाकार ज्ञान हो जाएगा आत्माकार ज्ञान हो जाएगा तो यदि विषय के ज्ञान तद विषय यदिषय वस्तु तद विषय ज्ञान हो जाएगा कहते पूर्वादि बोलेगा ना ज्ञान ज्ञान आत्मनो से वह निराकार दोनों को तो नहीं निराकार हो ज्ञान भी निराकार आत्मा भी निराकार हो प्रथम तदभावना निष्ठा उसकी भावना में स्थिति कैसी होगी ये पूर्वादि बोल रहा है तत्शब्द है ना आत्मज्ञान ग्रिय थे तद भावना में तत् शब्द के द्वारा आत्मज्ञान आत्मज्ञान की भावना कैसी होगी तस्य भावना तस्वीर आत्मज्ञान से तस् आत्मज्ञान से भावना पौन पुण्य ना अनुसंधान बार बार उसे अनुसंधान करना आत्मज्ञान का कैसे उपाय का जब दोनों दोनों जो तो कहा तस्या अनिष्ठा भावना तस्या मैंने भावना आया निष्ठा उसे भावना की बार बार वो ज्ञान का याद करना जो भावना है जिसको निधि बोलते हैं समाप्ति निष्ठा बने समाप्ति आत्मसाक्षात्कार उसी से आत्मसाक्षात्कार की दृढ़ता उसी से बनी है न तो ये तत् सर्पम आत्मनो ज्ञान सेवा निराकार से थी यह सबके सब, सब बातें ना तो ज्ञान हो पाएगा ना ज्ञान की जो भावना है दृढ़ता आनी है जो आत्मसाक्षात्कार होना था जिसके बल पर यह कोई नहीं, ग्यान ग्यान नहीं, नहीं हो पाएगा क्यों यह सबके सब आत्मनो ज्ञान सेवा निराकर थे चाहे आत्मनिराकार हो चाहे ज्ञान निराकार हो न सिद्धति सिद्ध नहीं हो पाएगा ज्ञान नहीं हो पाएगा फिर भावना कैसी बनेगी ये पूर्वाज ने कहा असिद्धांति बोलते हैं ज्ञान आत्मा हो साम्य उपन्यास है ना देखो ज्ञान और आत्मा में समता है बराबर है ज्ञान भी स्वच्छ है आत्मा भी स्वच्छा है दोनों दोनों स्वच्छ हैं ज्ञान हमारी बुद्धि दोनों स्वच्छ है साम्य उपन्यास समता की माध्यम समता के माध्यम से समाधते सिद्धांति समाधान करते न सिद्धांत दवा अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपहरा आत्मा में ये सब तीन दिखाई पड़ते हैं अत्यंत निर्मलत्व अत्यंत स्वच्छत्व अत्यंत सूक्ष्मत्व दिखाई देता है बुद्धेश्वर बुद्धिवीत आत्मा समान आत्मा के समान निर्मल है स्वच्छ है और सूक्ष्म है बुद्धिस्त आत्मसम निर्बल लिया उत्पत्ति जैसे आत्मा में निर्बलता दि तीन दिखाया निर, निर्बलत्व तो, स्वच्छत्व तो, और सूक्ष्मत्व तो, इस प्रकार बुद्धि में भी है आत्मा आत्मचैतन आकार भाषोत्पत्ति स्वच्छ होने के कारण आत्मा के चैतन्य के आकार को लेने की उसमें आवास की सिद्धि हो जाती है बुद्धि ले लेती खींचती जैसे मध्य फटिक ने पुष्प के लालिमा को पकड़ा आत्मा के आभास को पकड़ लेती बुद्धि फिर बुद्धि चैतन्य रूप से भाषण लग जाती है आत्मा के आवास आने पर क्या हो जाती है स्थिति हो जाती है ये कहना है बुद्धिभास मन उसके बाद बुद्धि का आवास मन में पड़ जाता है उसके में है फिर मन मन में, में चैतन्य भाषण लग जाता है आवाज़ आएगा चैतन्य तो नहीं आएगा चैतन्यवास चैतन्य इस प्रकार तो तदा आवास आने इंद्रिया तद तो तो माने मन मन के आवास होते हैं मन के आवास कहां पड़ते हैं इंद्रियों में पड़ जाते हैं और इंद्रियावास से इंद्रिय का आवास शरीर में से शरीर में भी चैतन्य हो जाता है ऐसे आ जाता है जैसे सूर्य के शीशा में लाइट जो सूर्य का लाइट प्रकाश बना शीशा में गया शीशा से वापस आता है तो शीशा भी गर्म हो गया आता है सूर्य तो नहीं आया सूर्य का आवास आया हुआ है इस तरह से आ जाता कहना है तो इसलिए देह हो देह होने से क्या अतो लौकी कहे देह मात्रे एवं आत्म दृष्टि इसलिए लौकिक को जो चारवा के स्थल बुद्धि वाले शरीर को ही सब कुछ मानने वाले शरीर से अतिरिक्त तो उसे नहीं मानते जो भौतिक कहा जाता है तो वह देह मात्र कोई आत्मा मानने लगे, और आत्मा का आवास आने का उसी को आत्मा समझने लग गए स्थिति ऐसी हो जाती है एक कहना है सिद्धांत ने कहा था ठीक से योकता समय अनुसार दोनों में समता है बुद्धि में और आत्मा में स्वच्छत्व तो निर्मलत्व तो और सूक्ष्मत्व तो समता होने से आत्मचैतन्य भाष्य व्याप्तिया ज्ञान परिणाम प्रति बुद्धि कहते हैं आत्मचैतन्य आभाष व्याप्त कौन है बुद्धि है ज्ञान परिणाम वाली जिसके परिणाम ज्ञान होता है क्या होता ज्ञान वाली वृत्ति है, है. बुद्धि की वृत्ति है ज्ञान परिणाम वाली जो बुद्धि है बुद्धि आत्म चैतन से आवास हो गई साभास बुद्धि चिदावास विशिष्ट जो बुद्धि चैतन के आवास से विशिष्ट जो बुद्धि हो गई वो बुद्धि सावास बुद्धि व्याप्त मना उसी द्वारा व्याप्त हो जाता है कि मन और सावास मनो जब आवास आ गया बुद्धि के माध्यम से इसमें आत्मा का आवास पहुंचे चिदावास पहुंचा हुआ है कहा मन में साबास मनो व्याप्ता नहीं इंद्रिया उसके द्वारा व्याप्त हो जाता है चैतन्य इंद्रियों चैतन्यवास चैतन्य तो नहीं आया चैतन्य आवास आग आवास इंद्रिय व्याप्त थोड़ो देहा कहते हैं तो आवास विषय से जो इंद्रिय आएगा उससे व्याप्त होते थोड़ी सारी तथा तो लौकिक भ्रांति प्रमाण लौकिक जो चार वाक आदि हैं देह को ही आत्मावादी मानने वाले उनकी भ्रांति यह प्रमाण है अगर देहा में आत्मा के संबंध नहीं होता कैसे देह को आत्मा मानते में आत्मा का आवास आया हुआ इसलिए देह कोई आत्मा मान यही आत्मा है करके मानने लग गए आवास के कारण से यही प्रमाण है शरीर तक आत्मा पहुंच जाता है करके आवास के माध्यम से अत इत्यादि कहा था अतए व इत्यादि कहा था अतो लौकिक है देह मातृव आत्मस्वी के इसी कारण से ना लौकिक जो है भौतिकवाद वाले जितने हैं देह मातृ को आत्मा स्वीकार किया जाता है ये कहा गया ठीक है आत्मदृष्टि देह मात्र दृष्टत्वाद आत्मदृष्टि देह मात्र में देखा गया है कहां लौकिक जनों का किसका भौतिक लोग को देह को ही आत्मा मान बैठे हैं आत्मदृष्टि देह मात्र दृष्टत्वाद आत्मदृष्टि देह मात्र में देखा गया है यही प्रमाण है आत्मा यहां तक पहुंचा हुआ तो मुख्य आत्मा है तो आत्मज्ञान के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं आत्मज्ञान तो सामान्य जनों को हो रहा है तो? जो अनात्मा को हटाने में प्रयत्न करना चाहिए स्थिति ऐसी है आत्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रखी है ना इसको हटाने काम करना है, ऐसी है। आत्म दृष्टि देह मात्र दृष्टि तो तत्व चैतन्य भाष व्याप्तिर उसमें देहा तत्व देहे चैतन्य भाष की जो व्याप्ति है प्राप्ति है इंद्रियों द्वारा कल्पित इंद्रियों के द्वारा कल्पना होती है सीधा सीधा आत्मा आत्मावास शरीर में नहीं है किसके माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से और इंद्रियों में किसके माध्यम से मन के माध्यम से मन में किसके माध्यम से बुद्धि के माध्यम से साक्षात आवास कहा है बुद्धि में है जीटी कल्पित इंद्रिय सूचा तदृष्टि और इंद्रियों में जो चैतन्य दृष्टि आनी है क्या आनी है तद दृष्टि चैतन्य दृष्टि दर्शार्थ यहां भी चैतन्य रूप से देखा गया है चैतन्य रूप से इंद्रियों को देखा जाता है चैतन्यवासम चैतन्यवास आए कहाँ इंद्रियों में भी है कैसे मनो द्वारा किसके माध्यम से मन के द्वारा सीधा सीधा आत्मा का आवास इंद्रियों में नहीं है चैतन्य देखा जाता है इंद्रियों को चेतन माने जा माने जाते हैं आवास के कारण से किंतु तो सीता सीता चेतन का आवास इंद्रियों में नहीं है मन के माध्यम से मनो द्वारा सिद्धती का मन के द्वारा सिद्ध होता है मन सीता आत्मदृष्टि मन में भी आत्मदृष्टि होती है मैं सुखी हूं दुखी हूं बोलते हैं तो आत्मदृष्टि कहा हो रही है मन में तो मन सीता आत्मदृष्टि है चैतन्य भाषावत्तों से चैतन्य भाष आया है बुद्धि द्वारा आया है किसके माध्यम से सीधा सीधा मन में आत्मा का संबंध नहीं है बुद्धि द्वारा बुद्धों से आत्मदृष्टि है अज्ञान द्वारा और बुद्धि में आत्मदृष्टि क्यों अपने अज्ञान के द्वारा किसके द्वारा स्वयं का अज्ञान है इसलिए बुद्धि में आत्मदृष्टि हो गई अपने को जानता यदि तो बुद्धि में आत्मदृष्टि नहीं करता तो बुद्धि में जो आत्मदृष्टि अज्ञान के माध्यम से ये जहां जहां भी आत्मदृष्टि पहुंचे भूल कारण अज्ञान है अपना स्वरूप का ज्ञान ये कहा बुद्धि में जो है ना बुद्ध ऊंचा आत्मदृष्टि अज्ञान द्वारा चैतन्यभाष सिद्धि बुद्धि में जो आत्मदृष्टि हो रही है ना वो अज्ञान के माध्यम से चैतन्यभाष की सिद्धि हो रही है बुद्धि में चैतन्य आया है अपना स्वरूप को न इसलिए सिद्ध हो जाता का आगे टीका है देह लौकिकम आत्मदर्शनत्वम आत्मत्व दर्शन न्यायाभाव उपेक्षित आस महाराज युक्ति संगत नहीं आपने कहा शरीर में आत्मबुद्धि होती है कोई युक्ति संगत बात नहीं है ये पूर्वाजी संगत कर रहा है देह लौकिकम आत्मत्व दर्शनम जो लौकिक लो लोगों का आत्मदर्शन होता है लोके भगवान लौक लो शास्त्रीय ज्ञान नहीं है केवल लोक में जीवन है जिनका तो शरीर मात्रा में आत्मदृष्टि कर बैठे है लौकिकम आत्मत्व दर्शन जो लौकिक आत्मदर्शन है आत्मत्व दर्शन है ज्ञान है न्यायाभाव युक्ति तो है नहीं इसमें शरीर में आत्मदृष्टि होकर के क्या से किसी से सिद्ध होना है युक्ति का अभाव होने से उपेक्षित उपेक्षित है इतिहास संख्या पूर्ववादि की संख्या आ गई है उन्हें बोलते हैं देह चैतन्यवादी न देखो चैतन्यवादी शरीर को चेतन मानने वाले लोग हैं समाज में देह चैतन्यवादी नहस लोकायत का चैतन्य विशेषक आय पुरुषित क्या हो लोकायत जो होता है ना लोक में चलने वाले इसी लोक में मैंने प्रत्यक्षवादी केवल प्रत्यक्ष भी मानने और कोई नहीं मानने वाले प्रत्यक्ष शरीर ही होता है बाकी कोई प्रलोक आदि दिखता नहीं आत्मा प्रत्यक्ष होता नहीं शरीर ही होता है तो लोकायत का चैतन्य विशेष काय पुरुषित ये चैतन्य विशेष शरीर है चैतन्य से विशिष्ट शरीर है कहते हैं शरीर चेतन चैतन्य धर्म से युक्त है माने चेतन है ऐसा मानते शरीर को चेतन मानते हैं फूल दृष्टि वाले चार भाग तथा अन्य जो तो चार भाग में ही कुछ वे रहे हैं कुछ सूक्ष्म दृष्टि में गए हुए चार भाग होते हैं ये तो थूल दृष्टि में आए दूसरे ने सोचा नहीं नहीं ये थूल शरीर को चेतन मानने पर मृत शरीर में वे हो जाता है अब चैतन्य चे, दिखता वहां खाना पीना चलना फिरना नहीं हो रहा है देह तो वही है पूर्वक क्षर में देहता यही अब के में भी यही है द्वितीय क्षर में वही देह पड़ा हुआ है देह को चेतन मानना ठीक नहीं इंद्रियों को चेतन मानना इंद्रिय निकल गई इंद्रिय निकल गई इसलिए वृत अवस्था में पड़ा है तो दूसरे थोड़े सुलझे हुए जो वही चार वाक होते हैं इंद्रियों को चेतन मानते हैं ये कहना है अन्य इंद्रिय चैतन्यवाद ना बुद्धिमान जो होंगे इंद्रियों को चैतन्य कहने वाले हैं चेतन है कहते हैं अन्य मनस्ैत्यवाजना तीसरे दो कोटि के चार भाग होंगे नहीं नहीं इंद्रिय भी नहीं हो सकते इंद्रिय चेतन हो किसी समय में हमने बद्रीनाथ आदि का दर्शन किया हो दर्शन किया हो बाद में अंधे हो गए उसका स्मरण होता कि नहीं होता पूर्वानुभूत है स्मरण होता है तो जिसने देखा वो तो नष्ट हो गए तो अनुभव उसने किया था उसके माध्यम से हुआ था अब वो है नहीं चक्षु तो है नहीं तो उसका ज्ञान मन स्मरण नहीं होना चाहिए यदि इंद्रियों के चेतन मानने पर ये दोष आएगा पूर्वानुभुद विषय पहले अनुभव किया हुआ है चक्षु आदि के द्वारा तत्त इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हुआ है अब वर्तमान वो इंद्रिय नष्ट हो गई है तो उसका स्मरण नहीं होना चाहिए क्यों स्मरण होता है इसके मतलब इंद्रिय चेतन नहीं है कौन मन है वो मन तो है उस काल में भी था जिस काल में देखा सुना गया था उस काल में था अभी वर्तमान में भी है मन चेतन है ऐसा मानते हैं थोड़ा सुलझे हुए होते विचार भाग में तीन भेद हो जाता है थोड़ा सूक्ष्मी आगे विज्ञानवादी बहुत आकर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं ये नहीं विज्ञान बुद्धि है जिसको बुद्धि बोलते वही है मन से भी निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता जो निर्णय निर्णायक होगा वही आत्मा है वही चेतन है निर्णायक बुद्धि है मन तो संशय करता रहेगा यह है कि वही बोलता रहेगा मनो मनोवृत्ति चार प्रकार अंतकरण की वृत्ति चार हैं संकल्प विकल्प अवस्था में होगा मन कहेंगे निर्णय रूप में होगा बुद्धि कहेंगे वृत्ति है मन की वृत्ति अंतकरण की वृत्ति यहाँ तो बुद्धि चैतन कहने वाले हैं कुछ बौद्ध लोग यही बोल रहा है अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना जो विज्ञानवादी बहुत है ना बुद्धि को ही चैतन्य मानते हैं वही है विज्ञान है विज्ञान है कितने क्षणिक मानते हैं कितने बात तथोपि और भी एक और हैं जो ईश्वर की उपासना करने वाले हैं लोग बुद्धि से भी ऊपर जाते हैं उसको चेतन मानते हैं ये कहते हैं तथोपि बुद्धि से भी अंतर मानी भिन्न अव्याकृतम अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम आत्मत्व प्रतिपन्ना कहते हैं जो अव्यक्त है व्यक्त नहीं होता दिखाई नहीं पड़ता चक्षुरादि के विषय नहीं बनेगा अव्यक्त अवस्था वाला क्ष जिसको अव्याकृत आम दिया जाता है क्या कहते हैं तद्य तत् अव्याकृतम बोलते हैं अभ्याकृत आम दिया जाता है कहा जाता है अविद्यावस्तम अविद्यावस्थम अविद्या वस्तं, में स्थित होगा वो अविद्या विशिष्ट होगा माया विशिष्ट आत्मप्य प्रतिबंध उसी का आत्मा से प्राप्त होकर मानी उसकी उपासना कर रहे हैं ईश्वर की बुद्धि से ऊपर की बाधी जो उपासक लोग होते हैं बुद्धि को आत्मा नहीं मानते उसको ऊपर के मानते हैं को मानते हैं उसको उपासना जाते हैं यहां तक आत्मा के संबंध से माने उसके आवास के संबंध से आत्माबादी ऐसे हो जाते हैं माने माया में जो आवास पड़ा वो ईश्वर नाम पड़ा क्या पड़ा? ईश्वर के संबंध बुद्धि में हो गया बुद्धि के आवास आया फिर वह माने बुद्धि को आत्मा मानने लगे इत्यादि यह चलता है सर्वत्र ही सबके सर्व मान अभ्यता से लेकर के थूल देहा तक जो सिलसिला जारी है आत्मचैत आभाष आने के लिए सर्वत्र है देहांत बुद्धि से लेकर देहा तक आत्मचैत आभास आत्मचैतन के जो आभाष आ रहा है क्या आ रहा है आत्म भ्रांति कारण यही है आत्मचैतन्य के आभास आने से आत्म रूप से भ्रांत हो रहे हैं लोग इसी को आत्मा मान रहे कि बुद्धियादी को बुद्धिया बुद्धि से लेकर शरीर तक हो तत्तवादी आत्मा मान बैठे क्यों वो आवाज़ आने के कारण उसी को आत्मा समझ लिया इन्होंने ये स्थिति है जैसे अग्नि से लोहा जला हुआ है तो क्या मानते उसको अग्नि मानते हैं लोग क्या मानते हैं किसको लोहे को ऐसी स्थिति ऐसी भ्रांति एक तथा इसी हेतु से कहा आत्मा विषय ज्ञान विधानता में इसलिए क्या होगा आत्मा तो सबके लिए प्राप्त ही हो रहा है तत्त आवास के माध्यम से भ्रांत हो रहे हैं आत्मा आत्मा करके मान रहे लोग बुद्धि आदि में बांध रहे हैं हाँ। इसलिए इसी हेतु से कहा आत्मविषय ज्ञान आत्मविषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आत्मा बारे दृष्टव मंत्रव्युद्धि निद्या, इत्यादि आवश्यकता नहीं है किमतर ही फिर क्या करना चाहिए आत्मविषय ज्ञान का विधान नहीं करना तो प्रश्न किया सिद्ध एक पूर्व में फिर क्या करना चाहिए तो सिद्धांत बोलते हैं नाम रूपादि अनात्मा अध्यापण विवृत्ति में कार्य यही कारण है नाम रूपाधि जो है ना जो अनात्मा है आ, आत्मा में आरोपित हो रखे हैं उसी को निवृत्ति करना चाहिए आप तो विशेष ज्ञान की विधान करने का आत्मा तो सभी जान रहे हैं सभी को भ्रांति हो रहे है यदि आत्मा का ज्ञान न होता तो कैसे प्रांत होते आत्मा समझ रहे हैं सब ये आत्मा ज्ञान की विधान तो करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए नाम रूपाधि जो अनात्मा है अनात्मा पदार्थ है नाम रूपाधि हैं जो अध्यारोपण जो आरोप रखा आत्मा में क्या किया आत्मा में आरोपित हो रखे हैं अपने स्वरूप के अज्ञान से निवृत्तियों पका उन्हीं के निवृत्ति करना चाहिए कर्तव्य यही है आत्मज्ञान के विधान की आवश्यकता नहीं है आत्मज्ञान तो सोता ही है उसमें जो प्रतिबंधक बने हुए हैं उनको हटाना चाहिए यह नाम रूपाधि का आरोप करने से आत्मा स्पष्टन हो पा रहा है स्पष्टन होने के कारण शरीर तक आत्मबुद्धि हो रही लोगों को लोगों को इसलिए राम रूपाधि जो नात्म पदार्थ हैं, उनका आरोप जो किए कर रहा था ज्ञान अवस्था में उसको हटाने का काम करना चाहिए ना आत्म न आत्मचैत्य आत्म आत्मचैत्य के ज्ञान विज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है आत्म आत्मचैतन स्वतः ही है अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्थक पदार्थाकार गृह आत्मगृहित द्वारा भाई अविद्या के द्वारा आरोपित जितने पदार्थ हैं शरीरादि जितने भी हैं शरीर है इंद्रिया मन है बुद्धि है सब में आत्म गृहित हो रहा है यदि आत्मा का ग्रहण नहीं होता तो उसको आत्मा कैसे मानते लो तत्त्व में बुद्धि करके बैठे हुए हैं आत्मा तो गृहित हो रहा है तत्त्व पदार्थों के द्वारा ही कहा अविद्या अध्याय अविद्या के द्वारा आरोपित जो सारे पदार्थ मात्र जितने विषय मात्र हैं उनमें आकार विषयों के आकार के माध्यम से तत्त आकार के माध्यम से अविशिष्टता या गृह आत्मा अविशिष्ट से गृहित हो रहा है उसीलिए आत्मज्ञान की विधान करने की आवश्यकता नहीं है आत्मा में जो आरोपित वस्तु हैं उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए यह कहा हुआ है ठीका से है तथापि देह में आत्मबुद्धि होने पर भी चार वाकों को हो गए प्रथम इंद्रियाणाम न्याय ही न आत्मत्व तो दृष्ट आत्मत्विस्तम तो त्याग फिर युक्ति रहित युक्त रहित इंद्रियों का आत्मा कैसे मानते हैं चार बाघ सूक्ष्म चार बाग वह इंद्रियों का आत्मा मानते कैसे मानते युक्ति संगत है हाँ ही नहीं युक्ति है हाँ ही नहीं इसमें प्रश्न उठा तो उत्तर दिया तथा कहा तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादी ने कहा इंद्रियों को चैतन्य इसलिए मानते हो लोग युक्ति है उनके पास युक्ति क्या है पूर्व स्थिति में चेतन होकर चल रहा था शरीर चेतन माना जाता था खाना पीना उठना बैठना चल रहा था दूसरे क्षण में मान एक काष्ट के समान पड़ जाता है ये देखा गया यदि शरीर आत्मा होता शरीर उस स्थिति में जैसे पूर्व अवस्था में था इस अवस्था में होना चाहिए अब की अवस्था में वो नहीं है मृत शरीर में पाया जाता चैतन्य इसलिए इंद्रियों को चेतन मानना चाहिए इंद्रिय अब नहीं है इसलिए चैतन्य चला गया शरीर चेतन नहीं है उन्होंने यह तर्क निकाला युक्ति है इसमें तथापि मनुष्य यदात्म तब न्याय फिर भी चलो इंद्रिय चेतन मान लेते हैं मृत शरीर को देख करके इंद्रियों को चेतन मानना आवश्यक हो गया तो फिर भी मनसो यद तो, तो मन में जो आत्मबुद्धि है वो तो माने युक्ति कही जाए क्या युक्ति है मन को आत्म माने में यह शंका आ गई तो उत्तर कहा कहा था अंडे मन ना अन्यों ने मन को चेतन माना क्यों यदि इंद्रियों को चेतन मानते हैं तो पूर्वानुभूत जो विषय होगा पहले अनुभव किया है उसका कालांतर में तत्त इंद्रियों के अभाव हो जाने पर अभाव इंद्रिय नहीं अब काम नहीं कर रहे पहले किया आग देख रही थी हमने विशेष मंदिरों आदि का दर्शन किया था अच्छा उसका स्मरण अब नहीं होना चाहिए जो इंद्रिय आई ही जिसने देखा वह ही नहीं तो स्मरण होता है कई युक्ति है इसलिए इंद्रिय नहीं मन चेतन है मन वही मन है जो अनुभूत काल में था वही स्मृति काल में मन है इसलिए मन चेतन है ऐसा कहना होता है ये मानते हैं थोड़ा सुलझे हुए जो होते हैं ये कहा बुद्धि और आत्मत्व तो में भी न्यायपेतम यदि सूचा है देखा नहीं बुद्धि में जो आत्मबुद्धि हो रही ना लोगों को वो भी युक्ति युक्त है ये सूचित करते हैं अन्य बुद्धि इत्यादि कहा हुआ है अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ने कहा बुद्धि को चेतन मानने वाले विज्ञानवादी बहुत आदि है यही है मन तो संशय वाला है कोई वस्तु का निर्णय नहीं ला सकता इसलिए बुद्धि है निर्णय का वही आत्मा है ऐसा मानते हो चेतन है कहते देहादो बुद्धअंत देह से लेकर के बुद्धि तक आत्मबुद्धि हो रही क्या हो रही है तब ये देहादे देहादो बुद्धंत देहादी में बुद्धि तक परमात्म बुद्धि जो आत्मबुद्धि हो रही परम आत्मबुद्धि जो आत्मबुद्धि न अन्यत्र नियमम गा रहे थे अन्यत्र तो नहीं होगा ना देह से लेकर बुद्धि तक भी होगा आत्मबुद्धि नहीं होते उसके ऊपर भी आत्मबुद्धि है किसी की कहा ईश्वर जिसको बोलते हैं अभ्यक्त है जो उपासक लोग होते हैं उस उसमें आत्मबुद्धि कर जाते हैं कहा हुआ है यह कहना है तथोपी इत्यादि भाषा में कहा था तथोपि अंतर उसके भी भीतर बुद्धि के भी भीतर स्थल तो शरीर के भीतर इंद्रिया इंद्रियों के भीतर मन मन के भीतर बुद्धि बुद्धि के भीतर तथोपि अंतर वो बुद्धि के भीतर अव्यक्तम अभ्याकृता में जो अव्यक्त बोलते हैं अव्याकृत बोलते हैं व्यक्त नहीं होता चक्षरादि के विषय नहीं बनता अविद्या वस्तम अविद्या में स्थित होगा आत्मत्व तो उसी को मुख्य आत्मरिशुद प्राप्त हो रहे हैं कुछ लोग ये कहा ठीक है कहते हैं तत्र ही जो बुद्धि के भीतर जो वस्तु है तत्व अंतर कहा हुआ है अभ्यर्थ कहा अभ्याकृत कहा तत्र ही उसमें शाहवास अंद्रयामी चिदावास विष्ट अंदरयामी है वो कौन है वो जिसके ईश्वर लोग उपासक लोग उपासना लो करते हैं शाहिदावास विष्ट अंद्रयामी में कारण उपासका जो कार्य उपासक थो बुद्धि तक उपासक थे कहां थे ये कारण उपासक मैंने ईश्वर उपासक जिसको बोलते हैं कारण उपासनाम आत्मबुद्धि अस्त आत्मबुद्धि है ये कहा बुद्धियातव देहांत लौकिक परीक्षकार आत्मत्व भ्रांतो बुद्धि से लेकर के देह तक जो तो लौकिक परीक्षक लोग हैं कौन आत्मा है विचार करने पर किसने कहा देहा आत्मा है किसी कहा इंद्रिय आत्मा है किसी कहा मन आत्मा है किसी कहा बुद्धि आत्मा है लौकिक जो परीक्षक है तो, बुद्धियात देहांत लौकिक परीक्षक वाला आप जो लौकिक परीक्षक लोग हैं आत्मत्व तो भ्रांत हो आत्मत्व तो की भ्रांति होने में क्या कारण होगा साधारण कारण साधारण कारण यह का सर्वत्र का हुआ है सर्वत्र सभी में सर्वत्र ही बुद्धिया देहांत बुद्धि से लेकर के देह तक सभी में आत्मचैतन्य आभास आत्मभ्रांति आत्मचैतन्य का आभास आया हुआ है इसलिए आत्मभ्रांति हो रही आत्मा तो नहीं आया आत्म के चैतन्य का आभास जैसे स्फटिक में लाल नहीं है स्वच्छ सफेद है फटिक पुष्प के आवाज़ आया हुआ होता है इसलिए वो वहां उसको माने रक्त रक्त बोलते हैं रक्त कह जाते हैं वास्तव में फटिक में रक्त होता ही नहीं है उसके शांति कारण आया इसी प्रकार है एक है। सर्वत्र इत्यादि भाषा में कहा था सर्वत्र ही बुद्धियादि देहांत आत्मचैतन वास्तव आत्मचैतन का आवास है ना वह आत्म आत्म का कारण आत्म भ्रांति का कारण है यही है या आत्म बुद्धि होने के का कारण यही बना हुआ उसके चैतन्य का आवास आया पड़ा हुआ है आत्म विषय ज्ञान विधान तब ने भी कहा आत्म विषय ज्ञान के विधान करने की आवश्यकता नहीं है तो आत्म ज्ञान तो सभी को है चार वाक को है शरीर को आत्मा करके तो माने हमारा ही हुआ ना ज्ञान उनको किमतरी फिर क्या करना चाहिए फिर ने पूछा सिद्धांत बोलते नाम रूपाधि अनात्माध्याय में प्रति में रोकारिया नाम रूपाधि जो है अनात्म पदार्थ हैं अविद्या से आरोपित हो रखे आत्मा में मैं मनुष्य हूं इत्यादि भावना रखी है मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ये सब आरोप है आत्मा में नाम रूपाधि इस आरोप की निवृत्ति करना चाहिए कर्तव्य है बुद्धिमत्ता तो यही है आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं आत्मज्ञान तो, तो है ही है सबको है ये जो नाम रूपाधि उपाधि है जिसके कारण से अनात्मा में आपको बुद्धि हो रही है इसको हटाने के तक काम करना चाहिए जितने पुरुषार्थ यही लगाना है ना आत्मचैत विज्ञान होगा आत्मचैत विज्ञान को प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है सर्व पदार्थ अवशिष्टया आत्मा तो गृहित है अविद्या के द्वारा आरोपित जितने भी पदार्थ विषय है, है उन विषय के आकार से आत्मा गृहित हो रहा है मैंने आत्मा विकल्पित है तो आत्मा विकल्पित वस्तु अधिशांश से ग्रहित होता है अधिशान के ग्रहण के बिना रज्जु के ग्रहण के बिना सर्प ग्रहण नहीं हो सकता जब यदि सर्प को ग्रहण किया है कि सर्प है माना है तो रज्जु जरूर है वह रज्जु के पकड़े बिना सर्प कैसे पकड़ेगा वो मरुभूमि के पकड़े बिना जल नहीं पकड़ सकता जल पकड़ा है तो मरुभूमि जरूर है तो गृहित है वो तो उसको ग्रहण के लिए आवश्यकता नहीं है जो भ्रांति हो रही है जैसे सर्प की भ्रांति थी उसको हटाओ मरू जल की भ्रांति उसको हटाने में प्रयत्न करना चाहिए भ्रांति हटाने में काम करना चाहिए आत्मा तो गृहित है ठीक हुआ है ठीक है मैं आत्मज्ञान से लौकिक परीक्षण से प्रसिद्ध अत्वा आत्मज्ञान तो लौकिक परीक्षा पर सिद्ध हो गया देह को आत्मा मान रहा है आत्मज्ञान उसको है ना किसको कि चार बाग को भी है क्या मान रहा है देह को आत्मा करके मान रहा है ज्ञान है उसको यही आत्मा है करके मान बैठा है आत्मज्ञान से लौकिक परीक्षा प्रसिद्धत्वेव विधि विषय विषयत्व परास्तम कहते हैं किसी ने कहा विधि का माना आत्मावादीय द्रष्टव्य स्रोतव्य मतलब विधि का विषय कहना चाहिए आत्म कहा वो भी खंडित हो गया चार बार के बाद में कोई वेद तो भाई नहीं उसके बाद वो भी आत्मज्ञान उसको भी हो रहा है या आत्मवादी को भी हो रहा है जिससे विधि का विषय है आत्मज्ञान ये कुछ लोग मानते थे वो भी खंडित है विधि का विषय नहीं आत्मज्ञान स्वतः प्राप्त है तब विषय के आकार से प्राप्त देखा इत्यता इत्यादि कहा विषय इत्या ज्ञान को निका विषय तो ज्ञान को विधान करने की आवश्यकता नहीं है कि तरही फिर क्या करना चाहिए तो कहा नाम रूपाधि अनात्मा अध्याय रोपण रो निवृत्ति कार्य यही करना है अविद्या के द्वारा जो आरोपित नाम रूपादि थे तो मैं मनुष्य हूं इत्यादि बुद्धि थी नाम रूप आत्मा में आरोपित किया गया था उसको हटाने का काम करना निवृत्ति करना चाहिए यही पुरुषार्थ है कि कहा ज्ञान से तो विधेयत्व अभाव ज्ञान विधेय नहीं है विधान के योग्य नहीं है क्यों ज्ञान होने की वस्तु है करने की वस्तु तो है ही विधि जो होता है करने के लिए होता है स्वरूप काम को देता अग्निवत्र जो ही विधि है वो वहां कुछ करना कर्तव्य रहता है ज्ञान में कर्तव्य नहीं ज्ञान तो होना है होने का वस्तु क्या है करने का ज्ञान से विधेयत्व अभाव ज्ञान विधेय नहीं होता जो विधि वाक्य जैसे आते हैं कौन आत्माभारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य वाक्य है वो क्या है शरीर आदि को आत्मा, इस पर रहता आत्मा को पर से हटाना चाहिए इसमें तात्पर्य करता है अन्य को हटाने में तात्पर्य ये कहना है ज्ञान से विधेयक अभाव है किम करते हुए जब ज्ञान विधेयक नहीं है विधि का वाक्य का स्वरूप फल नहीं है तो क्या करना चाहिए तो कहा द्रष्टव्यादि वाक्य इतिहास द्रष्टव्यादि वाक्य क्या करे आत्माभारी द्रष्टव्य मंतव्यव्य वाक्य क्या करेगा जो ज्ञान विधेयक नहीं है विधान के योग्य नहीं है तो आत्मा को देखना चाहिए सुनना चाहिए जानना चाहिए सुनना चाहिए इत्यादि क्या करेगा बाकी वो विधि है तब्यत प्रत्ये लगा हुआ है द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्यव्य में ये शंका आगे तो कहा शंका करके पूछता है पूर्वाजी कहते हैं कि प्रश्न किया तो कहा नाम रूपाधि अनात्मा अध्यापण वृद्धि प्रकार करना इतना बस नाम रूपाधि जो आरोपित हो रखा है ज्ञान के कारण आत्मा में आरोपित हो रखा है उसको हटाना चाहिए बस ज्ञान तो है ये कहा आत्मज्ञान से अविधेय प्रागोत्तम अथसब्दम हेतु में विवृत्ति कहते आत्मज्ञान विधेय नहीं होता विधान के योग्य नहीं है पहले कहा अतः कहा था अत आत्मविश ज्ञान विधात में तो कहा था पूर्व पंक्ति में कहा था वासी कार ने वही है तो प्राग उतम अथसभतम हेतु अत शब्द हेतु होता पंच भी है वो अत मान अस्त कारण व्याख्या करते हैं वहां अत करके छोड़ा हुआ था पूर्व पंक्ति में तो इत्यता आत्मविषय ज्ञान विधात अत शब्द था वो था पंचमी था उसकी व्याख्या करते अविद्या इत्यादि घटना यही है अविद्या अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्थ आकारेवशिष्टया गृह महत्व अतः का अर्थ यही है अविद्या के द्वारा आरोपित सारे के सारे जितने पदार्थ हैं संसार में जितने विषय हैं उसके आकार के द्वारा अविष्ट रूप से भास रहा है यदि कल्पना युक्त तो पदार्थ है तो वहां पर अधिष्ठान जरूर है ज्ञान सर्प का ज्ञान हो रहा में किसमें तो रज्जु के ज्ञान से ही हो रहा हो ज्ञान तो जब ज्ञान किसी का होता हो तो उसका आकार जो आकार आया उसके द्वारा ज्ञान की भी सिद्धि हो रही है तो ज्ञान के विधान करने की जरूरत नहीं हां अविद्या के द्वारा आरोपित जो ढांव रूप आधे उसको हटाने में ही प्रयत्न करना चाहिए पुरुषार्थ यही है यह कहा हुआ है आगे ठीक हाँ देहेंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त उपलब्ध पा रही सब उपलब्ध जब उपलब्धि हो रही है इनके किसके देह की इंद्रिय की मन की बुद्धि की अव्यक्त की जहां जहां बुद्धि बताया था ना देह से लेकर अव्यक्त तक बुद्धि की चर्चा थी आवास के माध्यम से तो देह इंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त ही इनके माध्यम से उपलब्धमान ही ये उपलब्धि हो रहे हैं इनकी किनकी यहां आदि की उपलब्धि हो रही है उपलब्धमान है ये उपलब्धि हो रहे हैं पदार्थों का इसके द्वारा सउ उपलब्ध थे जब इनकी उपलब्धि है तो ज्ञान जरूर है आत्मज्ञान जरूर है आत्मा जरूर है वह आत्मा की बिना कैसे उपलब्धि होती है इनकी जड़ पदार्थ की चिंत हो जाता है जहां जहां आत्मबुद्धि हो रही देह में इंद्रियों में मन में बुद्धि में अव्यक्त में यही तो था ना स्थान बताया था पूर्व में तो देहेंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तर उपलब्ध मान जब ये उपलब्धि हो रहे हैं इनकी उपलब्धि माने इनके माध्यम से ही सह आत्मज्ञान उसके साथ साथ ही आत्मचैतन्य उनके जो चैतन्य होगा उपलब्धि साथ साथ है चैतन्य भाषा के बिना इसको उपलब्धि नहीं है तो चैतन्य जरूर आए उपलब्ध थे चैतन्य वहां जाकर उन्हें करना है माने चैतन्य उपलब्धि हो ही जाती है इनकी उपलब्धि के कारण क्योंकि उसके बिना इनकी सिद्धि नहीं होती है चैतन्य के बिना इनकी उपलब्धि होना संभव नहीं है तो चैतन्य मानी इनकी उपलब्धि हो रहे थे चैतन्य की उपलब्धि हो ही जाएगी तो आत्मज्ञान के विधान करने की आवश्यकता ही नहीं है ना्य था ऐसा उपलब्ध हो जड़ोत्थ यदि चैतन्य के वहां ज्ञान न होता तो फिर उन जो जड़ पदार्थ हैं देह से लेकर के अभ्यक्त तक तो उनको उपलब्धि होनी संभव भी नहीं थी नान्य था अन्य प्रकार हो नहीं सकता चेतन की उपलब्धि के बिना इनकी उपलब्धि हो नहीं सकती जो जड़ है तो इनकी उपलब्धि हो रही तो चेतन को भड़ध्याय सिद्धेश इसलिए आत्मज्ञान के लिए कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें जो रोड़ा पड़ा हुआ है अनात्म बुद्धि हो रखी है आत्मा में उसको हटाने में प्रयास करना चाहिए बात इतनी है इतना विज्ञानवादी भ्रांति प्रमाण दिखा है इसलिए तो विज्ञानवादी बौद्ध की भ्रांति हो रखी है क्या बुद्धि को ही आत्मा मान बैठे हैं वो एक कहते हैं अतयव इत्यादि कहा भाषा हो अतव ही विज्ञानवादी नो बौद्धा जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं वो विज्ञान वितरिक वस्तुएं प्रतिपन्ना विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं कहते क्या बोलते हैं बाहर जो वस्तु नहीं है आदि कोई वस्तु नहीं है वो विज्ञानी वस्तु का आकार बढ़ा लेता है स्वयं बनता भी है प्रतिक्षण बदलता है विज्ञान क्षण विज्ञान है जब बदल जिस समय बदला उसे विषय आकार भी वही हो जाता है विषय भी वही होता है फिर नाश भी उसी का होगा फिर दूसरा विज्ञान तब पैदा होगा ऐसा चलता है इनका अर्थ है भाई इसी कारण से विज्ञानवादी नौता विज्ञानवादी पौधों ने विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं कहा विज्ञान कोई चेतन मानते हो तो उसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है सार कल्पना है ऐसा मानते विज्ञान में कल्पित है वस्तु क्या है जैसे वेदांति ब्रह्म में कल्पित मानते हो विज्ञान में कल्पित मानते विज्ञान है क्षण विज्ञान है इतना है विज्ञान की दो धारा है आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान इधम इधम इधम बाहर के विषय के लिए बोला जाता है प्रवृत्ति विज्ञान अहम अहम अहम जो धारा भीतर है उसको आलय विज्ञान दोनों प्रकार विज्ञानी करेगा भीतर है विज्ञान केवल कल्पना कर लेता बना लेता है वस्तु नहीं है कोई भी है प्रमाण तर निरपेक्षता स्वसंभित स्वसंभित तत्व तो अद्विगम न कहते हैं उस विज्ञान की सिद्धि के लिए क्या है प्रमाण कुछ पूछे तो नहीं वो स्व स्व है वो ऐसा भी कहते हैं विज्ञान को क्या मानते हैं प्रमाणतर मान के फिर उसकी सिद्धि के लिए तीसरा तीसरा अन्य अन्वस्था में जाएगा एक तो विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है और विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है कहा तो प्रमाणांतर निर्भर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं उसके लिए स्वयं प्रमाण है वो ऐसा मानते हैं स्वसंभित संविता तत्व स्वसंविता है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है वो अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं उसको ऐसा कहते हैं कहा विज्ञानवाद्मा इसलिए तो विज्ञानवादी के दृष्टि से देखने पर भी कहा जाता है तस्माद अविद्या अध्ययन निराकरण मात्र भी ब्रह्म ही कर्तव्य हम ब्रह्म में अभिद्या जो आरोप हुआ अभ्यत ऐसे जो आरोपित है नाम रूपाधि वस्तु तो आरोपित है उसको निराकरण मात्र खंडन करना है उसको हटाना है यही ब्रह्म में करना चाहिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई और साधन कुछ भी नहीं यही हटाना हटाने से ब्रह्म प्राप्त है यह स्थिति है न तो ब्रह्म ज्ञान अत्यंत अप्रसिद्धत्वा अत्यंत प्रसिद्धत्वा ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं कि अत्यंत प्रसिद्ध है ब्रह्म क्या है जब नाम रूबाज विषय उपलब्धि हो रही तो ब्रह्म के बिना हो नहीं ये स्थिति है ये कल्पित है, है। अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु भाषण संभव ही नहीं है रज्जू में सर्प देखता है तो रज्जू के बिना हो ही नहीं सकता प्रसिद्ध है रज्जू। रज्जू के आकार मिलना उसमें जितना बड़ी लंबी रज्जू होगी जितनी मोटी रज्जु होगी उतना मोटा सर्व हो उतना आकार वाला सर्प दिखता है कल्पित है तो अधिष्ठान को ग्रहण किए बिना कल्पित वस्तु जा ही नहीं सकता कोई कल्पित यदि ज्ञान हो रहा है कल्पित का तो अधिष्ठान का ज्ञान जरूर है घर को कोई जानता हो तो मिट्टी के बिना जान ही नहीं सकेगा मिट्टी को जाने बिना घर को कैसे जानेगा मिट्टी के माध्यम से घर में पहुंचा हुआ होता है किंतु अज्ञानी लोग केवल घट ही बुद्धि कर जाते हैं घटबुद्धि ही करते क्या करते हैं वृत्ति का बुद्धि नहीं होती उनकी और विवेकी को मृत्ति का बुद्धि हो जाती बात इतनी है इतनी है तस्मात अविद्याण निराकरण मात्र ब्रह्मी कर्तव्यम ठीक है अविद्या के जो आरोप अविद्या के द्वारा आरोपित हो रखा है नामकृपा जी उसके निराकरण करना निकालना खंडन करना मात्र ही ब्रह्म करना चाहिए न तो ब्रह्मज्ञानी तो अत्यंत प्रसिद्धत्वा ब्रह्मज्ञान में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु है ब्रह्म अविद्या कल्पित नाम विशेषाकार अपृत बुद्धिवाद अत्यंत प्रसिद्ध सुवेज्ञ आसन तरम आत्मभूतम अभी अप्रसिद्धम दुर्व्यज्यम अति दूरम अन्य दिवत प्रतिभादी विवेक नाम का अत्यंत होगा अविद्या के द्वारा जो अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप विशेष आकार के द्वारा जिसकी बुद्धि अपहृत हो रखी है अपहरण हो रही बुद्धि चोरी हो गई किसके द्वारा अविद्या के द्वारा जो कल्पित है अज्ञान के द्वारा कल्पित अपने स्वरूप का अज्ञान से कल्पित जो आरोपित पदार्थ है रूपादि पदार्थ हैं नावरूप जो विशेष आकार वाले होते नाम रूप आकार है और सकार के बाद में आकार मात्र विशेष आकार विशेष कार नहीं विशेषाकार विशेष आकार के द्वारा अप, अपहृत बुद्धि उसके द्वारा जो अपहृत बुद्धि वाले हैं अपहरण हो गई बुद्धि जिनकी माने आकार को भी जानना कि स्वभाव बन गया अविद्या के कारण से अत्यंत तो अत्यंत प्रसिद्धम ये जो आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध आत्मा भी अप्रसिद्ध हो जाता है उनके लिए क्यों विषयाकार से वो अपहृत हो गया चित्त जिन का मन बुद्धि जीत का तो सर्पाकार से जो बुद्धि में अपहृत हो जाती है तो रज्जु बुद्धि नहीं हो पाती उनकी रज्जु को नहीं जान पाती उस काल में ऐसे है अत्यंत प्रसिद्धम अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्म आत्मा सुव्यग्यम अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं सुविज्ञा क्या है अन्य को जानने के लिए हमारी आवश्यकता होगी हम अपने को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं भी मां प्रभु को जानते हैं किसी भी अवस्था में जानते हैं मैं हूं मैं हूं अत्यंत तो शुभिज्ञा होता है आपने बुद्धि को जानने के लिए मेरी आवश्यकता है मुझको जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है मन को जानना हो इंद्र को जानना हो शरीर आदि को जानना हो हमारी आवश्यकता है हमारे बिना नहीं जाने जाते क्यों हमारे स्वयं को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है अत्यंत सुविज्ञ होता, तो, हो होता है यह आत्मा ब्रह्मा तो अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि कल्पित पदार्थ जब ज्ञान हो रहा तो उसके बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता अधिष्ठान वही है और सुविज्ञ है सुष्टु विज्ञा है अत्यंत सरल है प्रारणा और आश्रम तो सबसे नजदीक होता है यह ब्रह्म आत्मतत्व हमारे स्वयं से नजदीक कोई भी नहीं है बुद्धि थोड़ा हमारे से दूर है मन और दूर है इंद्रिया और दूर है विषय और दूर है सबसे नजदीक आसन तरह है अतिशय आसन न आसन तर है, समीप से भी समीप है आत्मभूतम भी स्वरूपभूत है अपने स्वरूप होता है अप्रसिद्धम फिर भी जिनकी बुद्धि अपहित हो गई है अविद्या के विषयों के आकार के द्वारा उनके लिए अप्रसिद्ध हो जाता है जिनका विषय देखना ही स्वभाव हो गया इस लोगों अप्रसिद्ध दुर्विज्ञान दुर्भिज्ञ हो जाता है उनके लिए क्यों विषय के द्वारा अविद्या के द्वारा विषय कार्य के द्वारा अपहरित विषय में देख रहे है उनको बुद्धि वहां पहुंची हुई है दुर्भिज्ञ हो जाता है अति दूरम और अत्यंत आसन नजदीक होने पर भी अति दूर हो जाता है उनके लिए अन्य बता और स्वयं होने पर भी अन्य जैसा लगता है स्थिति हो जाती है प्रतिभा किसको अभिवेकी नाम अभिज्ञानियों अज्ञानियों को ऐसा भाषित होता है ऐसा हो रहा है और दूसरे जो बाह्याकार से निवृत्त बुद्धि वाले होंगे बाह्य आकार को देखना सुनना नहीं है जिनका अंतर्मुखी वृत्ति में गए हुए जो लोग बाह्याकार और निवृत्त बुद्धि नाम तो जो की जो आकार, आकार है विषयाकार है बाह्य विषय है उनसे जो निवृत्त बुद्धि वाले होते हैं जिनकी बुद्धि निवृत्त हो गई विषय को देखना छोड़ दिया जाना छोड़ दिया है विषय की तरफ नहीं जा रहे जिसकी बुद्धि बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो जिनकी बुद्धि बाह्याकार से निवृत्त हो चुकी है ऐसे लोगों को तो लब्ध गुरु गुरुआत्म प्रसाद आनंद जिन्हें गुरु का कृपा अपनी कृपा दोनों मिला हुआ है दोनों कृपा मिली हुई दोनों कृपा गुरु कृपा कृपा स्वयं की कृपा इनको तो नातः परम सुखम इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होता कौन इस आत्म से बढ़कर कोई सुख नहीं होता उनको नातः परम सुखम सुप्रसिद्धम प्रसिद्ध है उनके लिए आत्मा सुविज्ञा या सुविज्ञा होता है आत्मा इनको ब्रह्म श्वासन धर्म अत्यंत आसनतर अत्यंत समीपतर है समिश्चर अस्थि समिष उसके लिए तो ये ब्रह्मा अत्यंत समीप है जो बाह्याकार से निवृत्त हो गई बुद्धि जिंदगी उनके लिए और जो बाह्याकार में फंसी हुई बुद्धि जिंदगी उनके लिए दूर है आत्मा ऐसी स्थिति है अप्रसिद्ध है दुर्विज्ञ है ऐसी स्थिति है अप्रसिद्ध है स्थिति ऐसी ज्ञान और अज्ञान की वही भाई ने कहा टीका है थोड़ी सर्वम ज्ञय ज्ञान व्याप्तमेव भ्याप, ज्ञाए थे सारे के सारे पदार्थ ज्ञान से व्याप्त होकर के जाना जाता है केवल पदार्थ नहीं जाना जाता ज्ञान के बिना पदार्थ नहीं जाना जाता और आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म हुआ है सर्वम ज्ञय जितने भी ज्ञान पदार्थ है विषय है ज्ञान व्याप्तम वेव ज्ञाए थे ज्ञान के द्वारा व्याप्त होता ही जाना जाता है मिट्टी के द्वारा जब तक घट व्याप्त नहीं होगा घट को नहीं जाना जाता मिट्टी व्याप्त है वहां इस पर ज्ञान से व्याप्त होता दिशा तेरह ज्ञानातिरिक्तम ते नास्तिक वस्तु इसी कारण ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं ज्ञानी ही है सम्मतम ही देखा कहा स्वप्न बौद्ध लोग भी मानते हैं ये भ्रांति के लिए मानी जितने भी वस्तु होते हैं ना ज्ञान से व्याप्त होकर ही होते हैं चाहे घट ज्ञान हो पट ज्ञान हो पठ ज्ञान हो ज्ञान से व्याप्त होकर होते हैं तो इसलिए ज्ञान से वस्तु है ही नहीं कहीं जैसे स्वप्न ज्ञान स्वप्न का वस्तु होता है ना ज्ञान से व्याप्त है ज्ञान के बिना वस्तु नहीं जान नई वस्तु है वहां यही है बहुतों का तर्क जो विज्ञानवादी बहुत विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं कहने में तर्क है जैसे स्वप्न के पदार्थ कुछ आई नहीं विज्ञान ज्ञान मात्र ही हो ज्ञान से व्याप्त दिखता है ज्ञान नहीं तो वस्तु नहीं है तो ज्ञान ही है सब कुछ है ये मानते होगा ज्ञान अतिरिक्त जैसे स्वप्न दृष्टि वस्तु ज्ञान से अतिरिक्त नहीं होता ब्राह्मण जिते विज्ञानवादी बहुता ब्राह्मण इस प्रकार से भ्रमित होते हैं विज्ञान से अतिरिक्ष विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु तो नहीं है करके भ्राह प्राप्त तो तो होते हैं ज्ञान से भी ज्ञातवाद तो ज्ञात तो ज्ञात्री तो वस्तु अंतर तो में वस आ अरे वा विज्ञान भी ज्ञाय होता है कोई बोले भाई ज्ञान भी तो ज्ञाय होगा किसी का ज्ञान का विषय बनेगा अन्य ज्ञाता की आवश्यकता होगी ज्ञान को जानने के लिए यह शंकर प्रमाणांतर इत्यादि कहा हुआ है प्रमाणात निरपेक्षता स्वसंविता तो अभिग्वान है ऐसे स्वीकार करते स्वसंविदा स्वयं जानते हैं ज्ञान अपने को अन्य की आवश्यकता नहीं उसे जानने के लिए जैसे दीपक को मैं अन्य को प्रकाशित करेगी स्वयं को? को प्रकाश करने के लिए किसकी आवश्यकता दीपक को अन्य को प्रकाश दीपक कर रहे हैं कटा आदि को और उसको प्रकाश दीपक को स्वयं को प्रकाश करने की आवश्यकता होगी किसकी आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश है इस तरह ज्ञान स्वयं संभित है मानते हैं बौद्ध लोग एक प्रमाणता नित्यादि कहा था ज्ञान से स्वेदय ज्ञ तो ज्ञान स्वयं ज्यय हो जाता है किसके द्वारा अन्य के द्वारा ज्ञय नहीं होता ज्ञान अतिरिक्त प्रमाण निरपेक्षता हम चाह अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं ज्ञान को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं निरपेक्षता हम चाह प्रतिपद्धाए ऐसे बौद्ध लोग प्राप्त हो रखे हैं एक संबंध ब्रह्मत्म ने ज्ञान से सिद्धत्व ब्रह्मरूप आत्मा ज्ञान रूप से सिद्ध हो जाता है सत्यम ज्ञान ब्रह्मा ब्रह्मत्म ने ज्ञान सिद्धत्व आत्मा के विषय में ज्ञान सिद्ध है तस्मात इत्यादि कहा वो वास्तविक है तस्मात अविद्या अध्ययारोपण निराकरण करण मत ब्रह्मणी कर्तव्य अविद्या का जो अविद्या के द्वारा आरोपित नाम रूप आरोपित हो रखा है अपने स्वरूप में उसका निराकरण करना हटाना यही कर्तव्य होता है न तो ब्रह्म ज्ञान ही यत्नो अत्यंत प्रसिद्ध तो ज्ञान तो में प्रयत्न करने की आवश्यकता अत्यंत प्रसिद्ध है विषय जाना जा रहा है तो ब्रह्म जरूर है ब्रह्म के बिना विषय जानना संभव नहीं है रज्जु के ज्ञान के बिना सर्प जानना संभव नहीं है विषय कल्पित है कल्पित वस्तु को जाने के लिए अधिष्ठान के ज्ञान के बिना संभव नहीं है अधिष्ठान ब्रह्म है ठीक है यत्नो भावना अत्र भावना एक भावना एक मनोवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं कहा अन्य को हटाने के लिए यत्न करना चाहिए कहा ब्रह्म तज्ज्ञान से अत्यंत प्रसिद्ध होते ब्रह्म भी प्रसिद्ध है उसका ज्ञान भी प्रसिद्ध है दोनों कथम ब्रह्मा प्रथा फिर लौकिकाना फिर ब्रह्म में अन्य अन्य प्रथा कैसे माने माने शैली आदि को मैं कैसे बुद्धि हो रही उनकी शंका कहते तो, अविद्या मात्रा होगा ठीक है अविद्या इत्यादि कहा अविद्याल्पिता नाम रूप विशेषाकार अपनी बुद्धि अविद्या के द्वारा कल्पित नाम रूप जो विशेष आकार के द्वारा अपहृत हो गई तो अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञयम आसनतरम आत्मभूतम अभी अप्रसिद्धम दुर्व्यज्ञ अति दूरम अन्य दिवस प्रतिभाती अभिव्यक्त कहा अविद्या के द्वारा नाम रूप के आप विशेष आकार के द्वारा अविद्या से कल्पित जो नाम रूप आकार हैं उसके द्वारा अपहृत जिनकी बुद्धि हो रखी है उनके लिए क्या है अत्यंत प्रसिद्ध है यद्यपि सुविज्ञ है ब्रह्मा आत्मा और आशमत्तर है अत्यंत समीप है फिर भी स्वरूप है होने पर भी अप्रसिद्ध हो जाते उनके लिए क्यों नागरूप में आकर्षित हो रहे हैं मूरी बुद्धि का आकर्षित हो रही है बाहर के पिछड़ा में आकर्षित है उसी को मानते हैं घर को ही मानते हैं मिथ्ति को नहीं मानते स्थिति है, है यही घट है ऐसी स्थिति हो जाती है मान एक आभूषण खरीदने वाला व्यक्ति सोना नहीं खरीदता क्या खरीदता आभूषण खरीदता है और दूसरे दिन किसी कारण से बेचना पड़ेगा उसको उसी सुनार के पास जाएगा तो सुनार क्या खरीदेगा सोना खरीदेगा आभूषण के पैसा नहीं देगा कल आपसे ज्यादा पैसा लिया था आज कम देगा तो ज्यादा आपने इतने दिया वो बोलता है आपने जेवर खरीदा आभूषण खरीदा था आकार खरीदा था आपने और मैंने सोना खरीदा है सोने का दाम तो इतना है जो आकार का दाम ज्यादा था यह आ जाती है जिसके आकार में अपहरित आकार के द्वारा अपहित हो गए विषय आकार में अपहित बुद्धि है वो अत्यंत प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध मान रहे हैं सुविज्ञ को दुर्विज्ञ मान रहे हैं उस आत्मा को नजदीक को दूर मान रहे हैं स्वयं को अन्य जैसा मान रहे हैं इत्यादि कहा यथा प्रतिभाषम दुर्विज्ञवाद रूपम में ब्रह्म के में। जैसे भाषा है परम दुर्विज्ञा रू से भाषा है लोग को क्या भाषा है दुर्विज्ञ है भिन्न है इत्यादि भाषा है अप्रसिद्ध है है ऐसे क्यों न माना जाए कि आगे तो कहा बाह्य कहा हुआ है बाह्य आकार बुद्धि में जो बाह्या आकार से निवृत्त बुद्धि वाले होंगे बाह्य आकार को ग्रहण नहीं करते जिसकी बुद्धि जो अंतर्मुखी वृत्ति में पहुंच गए जो लोग उनका तो क्या होता है लव्य गुरु पर प्रसादन गुरु कृपा आत्मकृपा जिन्होंने प्राप्ति के लिए कर लिया हो उनका तो कहा क्या होता है तो कहा परम सुख इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होता सुप्र भी कोई नहीं होता सुविज्ञा भी कोई नहीं होता और श्वासन धर्म कोई नहीं है अतिशय समृद्ध दूसरा कोई नहीं है गुरुप्रसाद शुश्रूषया तोषित तो बुद्धि आचार्य से करुणाति रेकाराद एवं तत्व बुद्धता निरपग्रह अनुग्रह गुरु की कृपा यही है देखो उनकी सेवा के द्वारा जो संतुष्ट हो जाते गुरु सेवा ऐसी किसी को संतुष्टि किया जा सकता है उनकी अनुकूल सेवा गुरु प्रसाद यही है सुश्रू सेवा के माध्यम से तो इस जिस गुरुजी की बुद्धि संतुष्टि में प्राप्त हो गई है ये व्यक्ति ने कुछ किया मेरे लिए ऐसी बुद्धि आ जाए गुरु की ऐसे आचार्य हो गए जिसकी बुद्धि संतुष्ट हो रखी सेवक के सेवा के द्वारा करुणातिरिकारे व करुणा दया अधिक दया आ जाती है उस मत सेवक के ऊपर उस गुरु के तत्म बुद्धिता हम तो जाने ये ऐसे एक मन में बुद्धि बन जाती गुरु की बुद्धि भावना ऐसे आ जाती उस सुरुपोजा, सुरुपोजा है उस स्वरूप को अपने स्वरूप को सक्षम है यदि निरवग्रह हो अनुग्रह जिसमें भेद का खंडन करने वाला अनुग्रह होता है अवग्रह होता है भेद बताने वाला जैसे यदांता ऐसा सूत्र आता है उसका दृष्टान्त दिया हरे व विष्णु व हे अरे अव व खंडाकार लगाते हैं एक हरे अलग है अब अलग है ऐसा सिद्ध कर रहा वो जो डेस्ट दिखता है ना यश दिखता है क्या सिद्ध करता है दो पद है बोलता है क्या बोलता है दो हरे कारक है संबोधन कारक है अब क्रिया है लोटलकार मध्यपुरुष एक वजन है उसको अवग्रह कहा जाता है भेद बताने वाले को अवग्रह कहा जाता है निर्गता अवग्रह जहां वेद बुद्धि समाप्त तो हो जाती है उसको निरवग्रह कहा होता है अवेद बुद्धि में जा पहुंच जाए गुरु जी की इच्छा है ऐसे तो अनुग्रह है माने सेवा के द्वारा संतुष्ट जो आचार्य हैं ये कहा ये गुरु कृपा ही है सेवा के द्वारा संतुष्ट बुद्धि चिलके संतुष्ट हो रखी ऐसे आचार्य की करुणार्ध का दया अती, अती दया आ गई किसके ऊपर हो शिष्य के ऊपर सेवक के ऊपर तत्व बुद्धिताम एक आत्मतत्व तो को समझे ऐसी बुद्धि हो जाती आचार्य की ठीक निरवक्र हो अनुग्रह माने भेद न रखने वाला अब माने दया हो जिसमें वेद ना हो अवग्रह मानद भेद, भेद को बताने वाला होता है अवैध बताने वाला अवैध बुद्धि हो जाए ऐसा जो अनुग्रह होगा इसको कहा जाता है गुरु कृपा गुरु प्रसाद यही है और आत्मप्रसाद तो गुरुप्रसाद आत्मप्रसादल दोनों दोनों कृपा प्राप्त की हो गुरु जी ने कह दिया ये लेता ही नहीं है भोजन लाके रख दिया खाता नहीं है तो क्या स्थिति होगी मुख में भी डाल दिया फिर बाहर फेंक देता हो तो अपनी भी कृपा चाहिए कम से कम लेना तो चाहिए घुटन लेना चाहिए उसको औसत मान के लेना चाहिए जो गुरु जी दे रहे हैं आत्मकृपा आत्मप्रसा जो आत्म कृपा किया है तो कहते हैं अधिकतर तो पदशक्ति वाक्यतात्पर्य से माने कोई वाक्य आएगा तो पद का शक्ति इस पद का संबंध कहां है वो समझ रहा अर्थ के साथ शब्द का संबंध होता है उसको शक्ति बोलते पद पदार्थ संबंध को शक्ति कहा जाता है पद का प्रत्येक शब्दों का एक एक विषय विशेष में शक्ति होती है जैसे घटम आने बोलेंगे तो घट को लाओ घटम आने में घट एक शब्द होता है घट घकार अकार टकार अकार मिलकर घाटा बनता है उसकी शक्ति एक कम ग्रिवाजमान मिट्टी के पात्र में होता है गोल पदार्थ में शक्ति होती है तो घटम आने के अनुभव घट शब्द को नहीं लाता क्या लाता है वस्तु को लाता है शक्तिग्रह होना चाहिए यह शब्द का यह अर्थ होता है समझना चाहिए शक्तिग्रह चाहिए पहले तो पद शक्ति पद की शक्ति कहां एक ही अर्थ को बता रहा है इस शब्द और वाक्य पदों को जोड़ के वाक्य बनाया जाता है पद समूह वाक्य यही होता है तो वाक्य का तात्पर्य किसमें है पद शक्ति से कुछ अर्थ आ रहा है वाक्य का तात्पर्य किसमें है वो समझना हमारे गुरु जी ने तो उपदेश दिया है उसदेश में घटित जो पद होंगे पद की शक्ति कहाँ है और सारे पद मिलने के बाद वाक्य बना तो वाक्य का तात्पर्य किस्म है श्रोता को समझना पड़ेगा आत्म कृपा ही है आत्मकृपा उनके उपदेश कर ग्रहण करने के सामर्थ्य चाहिए श्रोता युक्ति अनुसंधान अनुसंधाना हाँ श्रुति और युक्ति के अनुसंधान के द्वारा आत्मरो मनुष्य विषय व्याप प्रत आत्मामन मन उसका विषय व्यापृता से विषयों से व्यापृता हुआ होना चाहिए विषय से पृथक होना यो मन जिसका उसकी कृपा प्रत्येकाग्रता तत्प्रावण तो कहते हैं प्रत्येक एकाग्रता अंतरात्मा के प्रति एकाग्रता हो उसके तत्प्रावण अंतर्मुखी वृत्ति में गया हुआ हुआ, हुआ, हुआ यह आत्म कृपा दोनों जिसके पास होंगे उनके लिए तो क्या होगा सुखम सुप्र सिद्धम सुभिकम श्वास आत्मतत्व अस्त है उनके लिए तो अति सरल है आत्मा को जानने के लिए ये कहा हुआ है समय हो गया थोड़ा ज्यादा हो गया रहते हैं। पूरा पूरा पूरा ओम ओ पूर्णपूर्णा पूर्णप्च्य सेणसश पूर्णमाणमेवशिष्यं सा